थ प्रत्यता वार्तीक का ये अर्थ हो इसमें ध्यान जी पल रहा है उपासना से मोक्ष के से प्रकृति किम आयत इतः उत्तर देते हैं। दीप, <English ugh> दीप, दीप, प्रभा दीप प्रभा मणि भ्रांति संवादिम स्मृतवादि मणिप्रभा मि भ्रांति संवादिम उच्य दीप, प्रभाया दीप प्रभा या मणिभ्रांति दीप प्रभा मणिभ्रांति दीप प्रभा में मणि की भ्रांति हुई तो भ्रम है और विसमवादी भ्रम विसम्बादी भ्रम मणिप्रभा मणिभ्रांति मणिप्रभा में जो भ्रांति है उसको भ्रम कहेंगे और भ्रम किंतु संवादी भ्रम उसे इसको कहते सम्वादी भ्रम या दीप मणिभ्रांति रखती विसमवादी तो भ्रम है जिसमें तो विद्वधी दीप प्रभा में जो मणिभ्रांति मणिभ्रम है उसको कह से विषमवादी भ्रम विद्वान ने कहा है मणि लाभ लक्षण अर्थक्रिया रही तत्व आज क्योंकि दीप प्रभा में मणिबुद्धि कर जो, जो दौड़ गया उसको मणि मिल जाती है मणि लाभ लक्षण अर्थ क्रिया नहीं नहीं उनसे उसको विषमवादी भ्रम कहा गया या मणिप्रभा या मणिबुद्धि मणिप्रभा में जो मणिबुद्धि है भ्रम है, है।, है। वो भ्रमत है किंतु सातु मणि लाभ लक्षण अर्थ क्रियाव संवादी भ्रम उसको मणि लाभ हो जाता है प्रभाव में मणि दुटिक गया फिर मणि लाभ मणि का प्राप्ति मणि की प्राप्ति होगी अर्थ क्रियावत उसको संवादी भ्रम कहते हैं ब्रह्म यह हो गया प्रत्यक्ष विषय में ब्रह्म दिखाया संवादि भ्रम को एवं प्रत्यक्ष विषय संवादि भ्रम दर्शय अनुमान विषय भी ऐसाती अनुमान विषय में भी संवादि भ्रम दिखाते हैं बाष्प धूमतया बुद्धवा तंगारा अनुमान वहदृचया लब्ध स संवादि भ्रमो मत बापम धूमतया बुद्धवा बास्प धूम निश्चित कहीं से निकल रहा है उसको समझ समझे धूम है धूमत तो बुद्धवा तत्र अंगार अनुमानत तो। अनुमान किया अम प्रदेश बान धूमत धूम देखा बाष्पो को समझ समझेगा धूम बन्नी का अनुमान कर दिया क्योंकि व्याप्ति ज्ञान है ये ये धूमत तत्र तत्र तो बनी अंगार है बन्नी अनुमानता तो। अनुमान कर गया बनी प्राप्त करने के लिए और से देखा वहाँ बनी बनी मिल गयी धूम को वाष्पो समझ कर जो बन्या अनुमान किया वो अनुमति यथार्थ है नहीं नहीं, नहीं। को धूम को वास्प नहीं बाष्पो को धूम समझा वाष्पो को धूम समझा तो यथार्थ ज्ञान है भ्रम ज्ञान है तो धूम वाष्पो को धूम समझ अनुमान किया तो बन अनुमति भी यथार्थ नहीं है फिर भी वन मिल गयी यदि वहीं मिली गयी उसको क्या कहेंगे संवादी भ्रम वन अदृश्य रब्धक बिना कैसे मिली गयी तो उसको संवादी भ्रम कहा जाएगा क्वचित प्रदेश स्थितम बाष्पम किस प्रदेश में बाष्प है उसको धूम तो निश्चित धूम रूप से निश्चय करके फिर निश्चय किया कि धूम निकल रहा है मूल में बंदी होगा तन मूल प्रदेश है अयम प्रदेश अग्निमान धूम अनुमान किया अग्नि क्या धूमवत्वाद अनुमान करके प्रभु पुरुषे न पुरुष प्रभुत्व अग्नि के लिए दैवगत्या यदि अग्नि तत्र कभी तो अग्नि मिल गई, धूम नहीं निकले अग्नि हो सकती सत्य अग्नि मिल गयी यद तथ्य उपलब्धित तथा वाष्प विषयम धूम ज्ञानम वाष्प को विषय करने वाला जो धूम ज्ञान है नहीं, है तो भ्रम है किन्तु वनी मिल गई, संवादि भ्रम है वाष्प विषय धूम ज्ञान भ्रम है उस भ्रम को क्या कहेंगे सम्वादि भ्रम जैसे प्रत्यक्ष स्थल में मणिबुद्धि में मणि मणिप्रभा में मणि बुद्धि हुई भ्रम है संवादि भ्रम है कौन प्रत्यक्ष में संवादि भ्रमण दिखाया अनुमान में दिखाया अभी आगम विषय भी कम दस कम कहते सम्वादी भ्रमण संवादी भ्रम को दिखाते आगम प्रमाण के विषय में दकं दकं गोदावरीोदको दक मशुद्ध विशुद्ध संप्रोक्ष शुद्धि स संवादि भ्रमो मतुद्ध गोदावरी उदकम गंगोदक मत्वा विशुद्ध है संप्रक्ष गोदावरी उदकम गोदावरी नदी में जल है वो समझा ये गंगा है गंगोदकम मत्वा गोदावरी जल को देखकर क्या समझा गंगोदकम गंगा उदक लिया गोदावरी उद्योग को गंगाजल समझ लिया गंगोद का मतवा विशुद्ध है संप्रुक् वहाँ स्नान कर लिया गंगाजल समझा गोदावरी को तो प्रमा है या भ्रम है भ्रम है कि स्नान करने से कुछ लाभ है, है। गोदावरी में स्नान करेंगे तो भी शुद्धि होती है शुद्धि शुद्धि प्राप्त करता है तो गंगा समझना तो भ्रांति है कि स्नान का फल है नहीं तो सवादी भ्रम मतलब उसको भी संवादी भ्रम कहते है क्योंकि गोदावरी जल में गंगा जल बुद्धि ब्रह्म है क्या भ्रम है ब्रह्म होने पर भी उससे है शुद्धि होती का आ है इसलिए संवादी भ्रम कहा गया गोदावरी उदक विशुद्ध हेतु आगम सिद्धम गोदावरी उदक भी शुद्धि का हेतु ये आगम प्रमाण से सिद्ध भी है अत तत् प्रोक्षणाद गोदावरी उदक से प्रोक्षण स्नान से भी शुद्धि है अथापि गोदावरी उदक या गंगोदक बुद्धि या भ्रांति रहे गोदावरी जल में के अंगोद को बुद्धि हुई भांति है भांति भांति होने पर भी शुद्धि का साधन अर्थ क्रिया वक्त है इसलिए संवादी भ्रम हुआ कौन उदाहरण्तर मह अन्य उदाहरण कहते हैं नारायणं नारायणं स्मरन् स्मरन् ज्वरे ना सन्नीत भ्रांतिया नाराण स्मरन मृत स्वर्गमी सामवादी भ्रमो मत ज्वर सन्निपातम प्राप्त हो ज्वर के द्वारा सन्नी को प्राप्त किया कोई पुरुष? धान क्या स्मरण नारायण स्मरण स्वर्ग साधन है ऐसा ज्ञान उसको नहीं है किंतु नारायण इसे स्मरण कर दिया मर जाने पर स्वर्ग प्राप्त कर करेगा तो उसको ज्ञान हो ऐसा अच्छा नहीं हो आपको मालूम नहीं है वन नहीं है करके पकड़ लिया गर्म लगेगा वन्नी ज्ञान नहीं हो तो पकड़ देव ऐसे लेकर के तो ज्ञान नहीं होने पर भी अनिच्छया दहते जलाती अभी मृत स्वर्गम अब अपनोती मृत बनने पर स्वर्गो को प्राप्त करता है वो संवादी भ्रम कहा ठीक नहीं ज्वर नाप्त पुरुष ज्वर से सन्निपात को प्राप्त करने पर अभी नारायण मम इति मंत्र नारायण स्मरण मेरा ऐसे ज्ञान के बिना भी सन्निपात से जब दुख कष्ट होता है कुछ ना कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते समय ना नारायण कह दिया सन्निपात प्रवृत भ्रम बता सन्निपात के कारण भ्रम कुछ ना कुछ बोलता है और नारायण नारायण ना बोल दिया वो ये भगवान का नाम है इससे मुझे कुछ लाभ है ये नहीं समझ करके उससे बोलते बोलते नारायण बीच शब्द निकल गया तो नारायण स्मरण से ब्रह्म बसात साधारण पुरुष तया आदमी इसे नारायण बोल दिया चैद्या चैद्य चेदी वंश में होने वाले शिशुपाल चैत्यादिपत नारायण स्मरण चेदी होने वाले शिशुपाल जैसे नारायण स्मरण कर समय करते सड़कों को प्राप्त करता है इस कर लिया था इसी प्रकार जो आदमी भ्रम से ही सन्निपात के भ्रम से नारायण बोल दिया मृत स्वर्गम अवाप नृत स्वर्गो को प्राप्त करता है इसमें प्रमाण है हरि हरति दुष्ट चित्ते रपि दुष्ट चित्त राग देश काम क्रोध वाले भी पुरुष की चित्त से ऐसे दुष्टम चित्तम ये शाम ते दुष्ट चित्ता जिनका चित्त दो है ऐसे पुरुषों के द्वारा यदि स्मृत हरी हरि का स्मरण किया गया तो हरती पापानी उसका स्वभाव पाप नष्ट करेंगे हरति हरती हरि हरि हर ऐसा है पाप को नष्ट कर देते हैं यदि उनका स्मरण किया इसी श्लोक का आगे अध्याय हरि हरति पापानी दुष्ट चित्ते स्मृत अनिच्छया दिवई पावक उत्तराधे दहते वही इच्छा के बिना गया वन्नी का अग्नि जलाएगी बिनाजलाछयाकृष्य पुत्रिलो नारायण मण याय मुक्ति पुराण मखानिल महापी पुत्र अघबान अघ है पापी अजामिल है पुत्र को बुलाया आक्रोश आक्रोश नारायण ऐसा कहते मरिया कहते मुक्ति मुक्ति धातु का लीट में मुक्ति को प्राप्त किया इत्यादि पुराने वचने भी प्रमाण तो है अत्रण नाम पुत्र नाम ज्ञान भ्रांति नारायण है भगवान का नाम और पुत्र नाम ऐसे नाम रख करके बोलते है पुत्र का नाम ज्ञान भ्रांति और तो पुत्र नाम ज्ञान से बुलाया भ्रांति फिर भी दैव प्रसाद भगवान का नाम हो गया तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ये हो गया संवादि भ्रम एवं त्रिविध संवादि भ्रम उदाहरण सिद्धमर्थ आ प्रत्यक्ष संवादि भ्रम है अनुमान में भी आगाम विषय में भी संवादि भ्रम का उदाहरण दिखाया उदाहरण के द्वारा जो अर्थ सिद्ध हुआ उसको कहते हैं प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य तथा शास्त्र से गोचरे तथा उक्त न्याय संवादी भ्रमा सन्ति कोटिश प्रत्यक्ष गोचरे अनुम से गोचरे तथा शास्त्र से गोचरे गोचरे विषय प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में अनुमान शास्त्र प्रमाण के विषय में उक्त न्यायना न कोटि संवादी भ्रमा ही संति ये तो उदाहरण दे दिया दो तीन उदाहरण दे दिया दो तीन प्रकार संवादि भ्रम बहुत कोटि से बहुत भ्रम ऐसे होते हैं ब्रह्म होने पर भी अर्थ क्रिया प्रयोजन सिद्ध होता है तो उनको कहेंगे संवादि भ्रम ऐसे बहुत भ्रम होते हैं विपक्षे बाधक प्रदर्शन न उक्तम अर्थम दृढ़ी दी। विपक्ष में बाधक दिखा करके इसी को दृढ़ करते ही संवादी भ्रम होने पर भी फल प्राप्त तो होता है ये दिखाते हैं अन्यथा मृत्ति का दारू शिलाता कथम अग्निवादिधियों पास कथम अन्य संवादिभ्रमण नहीं होता तो कथम मृतिका दारुशिला कथम कथ योषिदादय ध्यान उपास्या गणेश पूजा करते हैं दुर्गा पूजा करते हैं मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं देखते हैं बनाते हैं बनाकर के फिर पूजा करते हैं मालूम ये मिट्टी से बना करके मृति का दारू सु से बनाते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का बनाते हैं दारू से ऐसे भी दारू से मूर्ति बनाते हैं छीरा पत्थरों से मूर्ति बनाते हैं साग्राम भी विष्णु प्रतिमा भी शिव जी की पत्थर से मूर्ति बनाते हैं तो पत्थर मालूम है नहीं, नहीं। मालूम होने पर भी उनमें भगवान बुद्धि से उपासना करते हैं फल प्राप्त होता है नहीं होता विधिवत उपासना पूजा करके अर्चना करते फल प्राप्त करते हैं तो यदि संवादी भ्रम नहीं मानेंगे उसे फल प्राप्त नहीं होते मिट्टी कास्ट पाथर ये कैसे देवता हो जाएंगे वो देवता है किन्तु विधिवत शास्त्रीय से करते है तो में उसमें बुद्धि करके पूजा करते तो फल मिलता है क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान माने सर्वत्र है जहाँ जिस भावना से करेंगे परमात्मा फल दे सकते है कभी तो सर्वशक्तिमान माने सर्वज्ञ फल उपपत्ते जो कर्म उपासना आदि करते है सो परमात्मा ही फल देते हैं जैसे भावना करके तो उपासना करते तो फल प्राप्त होता है नहीं तो संवाद भ्रमत तो है भगवान बुद्धि करना भ्रम है भगवान इतने नहीं व्यापक है फिर भी एक देश में भगवान बुद्धि करके जो चिंतन करते हैं परमात्मा फल देते हैं समाधि भ्रम होने पर भी छादों को पुनिषद एक आया पंचाग्नि उपासना पंचाग्न विद्या पंचाग्नि में पांच अग्नि कही गई वो अग्नि नहीं अनग्नि अन, अग्नि भिन्न में अग्नि चिंतन करना ये उपासना है ऐसे पंचाग्नि ये योषिजाद योषित स्त्री योषित पुरुष है पृथ्वी है पर्जन्य है और स्वर्ग है पांच अग्नि अनग्नि में अग्निबुद्धि ये उपासना चांदोगी में उपासना कही गई कथम ये सिद्धा दया अग्नि तो उपास्या इसलिए संवादि भ्रम है फल प्राप्ति के लिए है यही कथन करना है अन्यथा अन्यथा का अर्थ करते संवादि भ्रमाभाव मृदादय फल सिद्ध है देवचात्र पूजा न बे संवादी भ्रम जैसे नहीं होता भ्रम होने पर संवादी है सफल है मृदादय फल सिद्ध मृद मृत आदि से दारू चिल फल सिद्धि के लिए देवतात्वे संवादी नहीं होगा नहीं हो तो मृत्यु पत्थर का लेवतात्वना चाहिए क्योंकि सत देवता तो हो देवता नहीं देवता नहीं होने पर भी संवादी भ्रम होने के कारण उसमें बुद्धि करके उपासना करता है तो फल प्राप्त होता है बाद का अंतरमा अग्नि तो आदि दिया छांदोगाग्नि विध्यायाव गौतम अग्नि पुरुष भाव गौतमी भाव का अग्नि स्त्री अग्नि है पुरुष अग्नि पृथ्वी अग्नि भाव काजन्य अग्नि वृष्टि के देवता अशोभाव द्वलोक को कहा अग्नि पांच है स्त्री पुरुष पृथ्वी परजन्य और द्व्यूलोक स्वर्ग ये पांच में से अग्नि कितने आ, कोई अग्नि नहीं।, नहीं कोई अग्नि नहीं अग्नि अग्निभूति कर उपासना करनी है इत्यादि वाक्य योजित पुरुष पृथ्वी पर्जन्य द्वलोका नाम अग्नि तन उपासन अग्निराशियों अग्नि तन उपासन फलप्रद है फल ब्रह्म लोक अभाप्ति फल कम ब्रह्म लोक अभाप्ति फलम यसे उपासन से ब्रह्म प्राप्ति फलक उपासना न भवे तो नहीं होना चाहिए तो वहाँ अग्नि नहीं पर होने पर भी अग्नि दृष्टि उपासना करने से फल मिलता है शास्त्र होने पर भी संवाद है आदि मनो ब्रह्म उपासित हो प्रतिकोपासना है मनो ब्रह्म उपासित हो मनो में ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करें, आदित्य ब्रह्म आदित्य सूर्य भगवान में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे ये भी प्रतिकोपासना है तो भी फल मिलता है भ्रम होने पर भी फलप्रद होने से इसको कहते हैं संवादी भ्रम ऐसा संवादी भ्रम उन्ह फल प्राप्त होता है ब्रह्म होने पर भी उसको भ्रम उन्होंम कहते हैं इदानीं बहुवीर ग्रंथे उपपादित संवादि भ्रमण बुद्धि सौकर्याय संक्षिप दर्शी बहुत ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादन किया गया संवाद भ्रम उसको संक्षेप करके दिखाते हैं बुद्धि सौकर्याय बुद्धे सौकर ऐसी भाव सुकरता सरल बुद्धि से ग्रहण हो बुद्धि में आरूढ़ हो जाए इसे संक्षेप करके दिखाते हैं जो बहुत ग्रंथ के द्वारा ग्रंथों के द्वारा संवाद्य भ्रम का उपपादन किया गया उसको संक्षेप करके दिखाते है अयथ वस्तु वस्तु विज्ञा फलम लभ्यत ईपर काल्य सोयन संवादि भ्रम उच्य अयथावस्तु विज्ञान फलियत अयथ वस्तु विज्ञान ईपसित फलम काकतालियत लभ्योय संवादि भ्रम उच्यु नहीं अयथावस्तु विज्ञान भ्रम ज्ञान होने पर भी इष्ट फल कहीं कहीं मिल जाता है काकतालियत दैवगत फल मिल जाता है भ्रांति से दौड़ा प्रभा को मणिबोध के जाकर के मणि को प्राप्त कर लिया संभव है, है, है। भ्रम से दौड़ा किन्तु मिल गया कोई वस्तु ये का का तो काक ताल न्याय है काक है ताल में फले काल जाकर के नीचे बैठा कौआ एक फल गिर गया उसके ऊपर मर गया तो का बैठने के साथ ताल गिरने का कोई संबंध नहीं।, नहीं और कोई, कोई के इस प्रकार भी कहते कवा जाके वृक्ष उसके ऊपर बैठ गया ताल गिर गया तो कौआ बैठने के साथ ताल गिरने का कोई संबंध नहीं किन्े गिर गया वो काले न्याय कहते अकस्मात ऐसे हो गया कभी ऐसे समझ करे दौड़ा भ्रांति है तो संभव है उसको संवादी भ्रम कहेंगे यही संवादि भ्रम है विहिता अभिताद अयथावस्तु विज्ञान शास्त्र विहित तो हो अथा अच्छा नहीं हो ब्रह्म ज्ञान से अयथावस्तु विज्ञान से विपरीत ज्ञान आज भ्रांति ज्ञान है विपरीत ज्ञान ईपितम का तो अभिल फल इष्ट वस्तु फल काक दैव अवस्त्या लभ्य थे फल प्राप्त हो जाता है काक काली दैव अवत्या कैसे प्राप्त मिल गया उसको संवादि ब्रह्म कहते स्वयं संवादि भ्रम इत यही चल रहा है वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन जन्य महावाक्य से तत्वम पदार्थ विवेक पूर्वक ज्ञान होगा अहमअ्मी ब्रह्म उसे ब्रह्म भाव लक्षण मुख्य प्राप्ति ये कही गई उसमें जो असमर्थ है किसी कारण प्रज्ञा मान दि है प्रतिबंधक है ज्ञान नहीं हो पाता है उसके लिए कहा गया उपासना से भी मुक्ति प्राप्त प्राप्ति होती है उपासना से भी मुक्ति प्राप्ति है ज्ञान से तो मुक्ति है सिद्धांत है तो उपासना करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है इस चल रहा है ब्रह्म उपासना से, था था से कथम समय ज्ञान साथ में मुक्ति फल प्रद इतिहास को देव इतिहास ब्रह्म का उपासना अपने स्वरूप ब्रह्म है फिर नहीं समझ करके नहीं समझ करके कि किसी प्रकार समझ कर उपासना करते हैं तो अयथा वस्तु को विषय करने वाले उपासना यथार्थ नहीं समझ करके चिंतन करता है फिर भी मुक्ति को प्राप्त करता है जो की सम्यक ज्ञान साध्य तो कथम मुक्ति रूप फलप्रद तो, कैसे उपासन होगा अयथावस्तु विषय पर उत्तर देते संवादी भ्रम पर जैसे संवादी भ्रम कभी फलप्रद होता है, है। इसी प्रकार संवादी भ्रम तो फलप्रद होने से संवादी भ्रम है इसी प्रकार ऐसा वस्तु विषय होने पर भी सोपादि के विषय के उपासना होने पर भी संवादी ब्रह्म के समान फलप्रद मुक्ति रूप फलप्रद है स्वयं भ्रमोपि संवादि भ्रमो यथा सम्यक फलप्रद ब्रह्मतत्वपासनाफल्रद ब्रह्मी यहां सामप्रद संवादी भ्रम ब्रह्म रूप होने पर भी समय फलप्रद है तथा ब्रह्म तत्व उपासना भी मुक्ति फलप्रद ब्रह्म तत्व की उपासना भी मुक्ति रूप फल देने वाली है ब्रह्म का उपासना करने के लिए कहा गया अभी कैसे ब्रह्म का उपासना करेंगे ब्रह्म में जो ब्रह्मत्व को जान करके उपासना करना है या नहीं जान कर उपासना करना है ये पूछते शंका करते न्ञातवा उपासना क्रियते ज्ञातवा ब्रह्मत्व को जान करके उपासना करते हैं ऐसा नहीं जान करके यदि जान लिया आदि उपासना तो ज्ञान हो गया तो मुख्य हो जाएगा तो फिर उपासना करने की क्या आवश्यकता मुख्य साधन से ज्ञान से वो विद्यमान का मुख्य साधन ज्ञान है उपासना तो व्यर्थ है और यदि कहेंगे द्वितीय अज्ञान तो नहीं जान करके जिस विषय का ज्ञान नहीं उसका चिंतन कर सको विषया परिज्ञान उपासना में बना न बटते ब्रह्म विषय का ज्ञान नहीं तो उसका उपासन क्या करेंगे बैठ करके आंख बढ़ी देखो तो अंधार दिखेगा और खोल तो सब कुछ दिखता है और ब्रह्म का कैसे चिंतन करेंगे ब्रह्म का कैसे ध्यान करेंगे कुछ तो नहीं जान करेंगे उपासनाव न घटते आशंका अर्थात ब्रह्म क्या ब्रह्म की उपासना कैसे करनी है वो स्पष्ट करेंगे अभिशंका करते वेदातेभ्यो ब्रह्म तत्व मखंडीयकर सात्मक परोक्षम ग दहमसमी तुपाते वेदातेभ्य अखंडेकसात्मक ब्रह्मत पर गगम्य वेद प्रमाण्य वेदांत प्रमाण वेदातवाक्य अखंड एक रहात्मक ब्रह्म तत्व तो अखंड एक ज्ञान घन ज्ञान स्वरूप चिन्ह कोई खंड अवयर एक ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म तत्व तो को परोक्षम परोक्ष समझ करके ज्ञान करके एक ब्रह्म मेहूपास उपासना करता है लगातार वेदांत भेद अयम अभिप्राय ये क्या अभिप्राय है ब्रह्मात्मिकत्व तो अपरोक्ष ज्ञानस्य से मुख्य साधन से अनुत्पन्न न परोक्ष ज्ञान हो गया ब्रह्म का मुख्य साधन ब्रह्म ज्ञान हो गया अपरोक्ष ज्ञान ही मुख्य साधन ब्रह्मात्मिक अपरोक्ष तो ज्ञान मुख्य साधन उत्पन्न हुआ परोक्ष ज्ञान से अनुत्पन्न उत्पन्न नहीं हुआ तो उपासना व्यर्थ होगा उपासना व्यर्थ कभी होता था यदि मुख्य साधन ज्ञान हो गया तो उपासना व्यर्थ है किंतु तो परोक्ष ज्ञान हुआ शास्त्र से वेदांत वाक्यों से मुख्य साधन अपरुष ज्ञान हो गया नहीं हुआ परोक्ष ज्ञान हुआ तो अपर ज्ञान हो गया अपरुष ज्ञान नहीं हुआ तो मुख्य साधन उपासना व्यर्थ है अपरुष ज्ञान हो जाए तो उपासना व्यर्थ अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ केवल परोक्ष ज्ञान हुआ उपासना व्यर्थ है अच्छा परोक्ष ज्ञान होने पर उपासना हो सकता है उपासना करने के लिए अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता नहीं परोक्ष ज्ञान से भी उपासना चिंतन हो सकता है शास्त्रा परोक्षत अवगत ब्रह्म उपासना विषय शास्त्र प्रमाण से परोक्ष अवगत ज्ञान से ब्रह्म इसलिए उपासना का भी विषय हो जाएगा ब्रह्म परोक्ष ज्ञान होने से उपासना का विषय हो जाएगा अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने से उपासना व्यर्थ नहीं है दोनों संख्या का दूर होगी दोनों संख्या की निवृत्ति होगी अपरक्ष ज्ञान हो तो व्यर्थ होगा और ज्ञान नहीं हो तो उपासना नहीं घटेगा अपरक्ष ज्ञान नहीं हुआ उपासना व्यर्थ नहीं, नहीं। परोक्ष ज्ञान हो गया शब्द प्रमाण से उपासना हो सकती है।, है उपासना हो सकती है तो परोक्ष ज्ञान किसका हुआ ब्रह्म का किस प्रमाण से वेदांत प्रमाण से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हुआ उसके बाद उपासना करेगा सबसे श्रेष्ठ हो गया श्रवण मनन निधि ध्यान विचार उसमें जो असमर्थ है अत्यंत बुद्धिमान त्याग आगे आएगा इसमें सामग्री वात्य वाक्य सम्भवाद जो विचार न लभते ब्रह्मोसित सोनिस अत्यंत बुद्धिमान जो सामग्री शास्त्र आचार्य के अभाव से विचार नहीं कर पाता है तो उपासना करे उपासना उससे निकृष्ट है जो ज्ञान जिसको नहीं होता है बुद्धिमान देव कुत्ता को दुरा, दुराग्रह आदि है उसकी उपासना कही गई ऐसे उपासना पहले तो करने पर ही अंतकरण शुद्धि होने पर ही साधन चतुर्थ संपन्न होता है किन्तु यह जो उपासना है जिनको वेदांत वाक्य से प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है सप्तम पदार्थ शोधन नहीं कर पाते हैं दोष है प्रतिबंध है तो उनके लिए उपासना कही जाती है तो परोक्ष रूप से जान करके हम असम से उपासना कर सकते हैं उपास्य ब्रह्म तत्व गोचर से परोक्ष ज्ञान से किम रूप उपास्य है ब्रह्म तत्व उसके विषय करने वाले जो परोक्ष ज्ञान उसका कैसा स्वरूप है उसको परोक्ष ज्ञान समझने के बाद ब्रह्म तत्व का शास्त्र वेदांत प्रमाण से परुश ज्ञान हो उसके बाद उपासना करना है किम रूपम परुश ज्ञान से इतिकांक्षाएं प्रत्येक व्यक्तिमुख्य शास्त्र विस्मा मूर्तिवत्त अस्ति अस्ति ब्रह्मेमे ज्ञान परोषधी प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति है बुद्धि आदि का जो साक्षी है लक्ष्यार्थ कुटस्थ उसको उल्लेख नहीं करके जब तक तुम पदार्थ का शोधन नहीं करे वाचार्थ को छोड़ करे लक्ष्यार्थ में दृढ़ निश्चय नहीं हो संशय विपर रहित तो ज्ञान होना चाहिए समझ लिया तीन अवस्था का साक्षी बुद्धि आदि का साक्षी वृत्ति के साक्षी वृत्ति का आग्रह का साथ इतने समझ लेने मानस नहीं हुआ संशय विपल रहित ज्ञान चाहिए संशय नहीं हो और में हम बुद्धि नहीं रही अहम कहते समय जो नकदा लेकर देह में हम बुद्धि होती है वो नहीं हो अहम कहते समय कुट तो हो तब अहम अस्वीम ब्रह्म ज्ञान होगा जब ऐसे नहीं हुआ अहम कहते समय देह शरीर चलाए सूक्ष्म बुद्धि आदि किसी में थोड़े से अहम बुद्धि है तो प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि आदि के साक्षी का उल्लेख नहीं होता है खाली शब्द प्रयोग करने से नहीं होता है शब्द तो छोटा बच्चा भी कर देगा कहो अहम अस्म ब्रह्म बोल सकता है इतने मात्र से नहीं हुआ बुद्धि आदि के साक्षी को अहम शब्द से निश्चय करके जब तो नहीं हुआ प्रत्येक व्यक्ति का उल्लेख नहीं हुआ अहम शब्द कहने पर भी यदि विशिष्ट में अहमबुद्धि होगी तो प्रत्येक व्यक्ति का उल्लेख नहीं।, नहीं हुआ विशिष्ट में तो अहमबुद्धि सबकी है विशिष्ट तो उपाधि विशिष्ट देह इंद्रिया विशिष्ट में आत्मा में अहम बुद्धि तो है ही उसको छोड़ करके केवल शुद्ध कुटस्त्र जो साक्षी स्वरूप है उसमें अहम बुद्धि हो तो अहम अस्म ब्रह्म जब तक तम पदार्थ के लक्ष्यार्थ में संशय विपरय रहित तो ज्ञान नहीं है तब तो तक तो अहम व्यक्ति का उल्लेख नहीं होता है अहम कहने पर भी वो तो ज्ञान का विषय नहीं होता है प्रत्येक तो व्यक्ति अनुल्लेख्य विषय नहीं करेगी शास्त्र प्रमाण से अस्थि ब्रह्म है सामान्य ज्ञानम अत्र परोक्ष ब्रह्म है एक अद्वितीय ब्रह्म है ये जो ज्ञान है निश्चय शास्त्र प्रमाण से इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं जिस प्रकार विष्णु आदि मूर्ति विष्णु आदि मूर्ति बस विष्णु की मूर्ति प्रतिमा है देकर के ध्यान करते है विष्णु भगवान की मूर्ति परोक्ष ज्ञान होता है शास्त्र प्रमाण से विष्णु भगवान का ज्ञान या नहीं, नहीं। और अप ज्ञान हुआ नहीं होने पर भी परोक्ष समझ करके ध्यान करता है शास्त्र प्रमाण से ऐसे शंख चक्र गदा द्दा, पद्म पद्मण करके ऐसे पद्म है ऐसे अनंत है ऐसे ऐसे ध्यान चिंतन कर दे ध्यान करते शास्त्र से जिस विष्णु का ज्ञान होता है ध्यान करते है इस प्रकार शास्त्र प्रमाण से ब्रह्म है ऐसा ज्ञान को परोक्ष ज्ञान जब तक मैं ब्रह्म ऐसे शास्त्र प्रमाण से निश्चित है कहते हैं फिर भी कहते मैं कहते समय लक्षार्थ का यदि भान हो तब अहम ब्रह्म ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति उल्ले का उल्लेख हुआ जब तक लक्षार्थ में संशय विपरीत ज्ञान नहीं हुआ तब तक प्रत्येक व्यक्ति उल्ले का उल्लेख नहीं हुआ या नहीं केवल अहम शब्द तो कह दिया इस उल्लेख हो जाएगा ऐसा नहीं प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति कौन बुद्धिदि साक्षी बुद्धि आदि क्या साक्षी है आनंद आत्म आनंद रूप आत्मा अनुल उसका नहीं करके शुद्ध स्वरूप का विषय नहीं करके शास्त्रा शास्त्र प्रमाण सत्यम ज्ञान अन्य वाक्य बहुत वाक्य ब्रह्म अस्थ एवं सामान्य आकार ज्ञान अद्वित ब्रह्म है सामान्य ज्ञान को असनाया परोक्षको परोक्ष ज्ञान कहा गया परोक्ष ज्ञान विवक्षित इसमें दृष्टांत दिया विष्णुनादिमूर्ति बत विश्वनाथि की मूर्ति मूर्ति प्रतिपादक शास्त्रजन्य ज्ञान वत मूर्ति के प्रतिपादक शास्त्रजन्य ज्ञान जैसे परोक्ष ज्ञान है इस प्रकार ब्रह्म है सत्यम ज्ञान इत्यादि वाक्य से वो ज्ञान को कहते परोक्ष ज्ञान है पर बृहदारण्य को पुनिषद में एक ज्योतिर्ष ब्राह्मण है ज्योति के ऊपर उसके ऊपर आधारित ये एक श्लोक है भगवान शंकराचार्य जी का है गुरु शिष्य का संवाद है गुरुजी प्रश्न करते शिष्य से शिष्य उत्तर देता है पहला प्रश्न करते किम ज्योतिष तब ये प्रश्न है गुरुजी का किम ज्योतिष तब तुम्हारे पास क्या ज्योति है तुम्हारे पास क्या प्रकाश है ये सब व्यवहार करते देखते क्या ज्योति है तबक किम ज्योतिष शिष्य उत्तर देता है भानुमान अहन में में अहनी भानुमान मेरा प्रकाश है भानुमान सूर्य वाला सूर्य का प्रकाश है मेरे पास है दिन में दिन में व्यवहार करने के लिए प्रकाश क्या है, है? भानुमान सूर्य भानु के प्रकाश है अहनी में फिर रात्रो रात्रि में सूर्य है रात्रो प्रदीप आदि कम प्रदीप है आदि चंद्र ये सब प्रकाश है दिन में सूर्य का रात्रि में प्रदीप अग्नि चंद्र है उत्तर देने पर गुरु जी का ठीक है ठीक है, तुम्हारे पास दिन सूर्य है रात्रि चंद्र प्रतिपादी है रवि दीप दर्शन किम ज्योति में रवि है सूर्य दीप उसको देखने के लिए क्या प्रकाश है तुम्हारे पास बोलो सूर्य चंद्र तो सब को प्रकाश करने के लिए सूर्य को देखने के लिए चंद्र को प्रकाश करने के लिए हमारे पास क्या प्रकाश है हैविप दर्शन के लिए करने के लिए किम ज्योति आख्या ही में आख्या कहो मुझे बताओ क्या प्रकाश है दूसरा प्रश्न हो गया रवि दीप दर्शन विधु किम ज्योति आख्या में इतने कहने पर इससे उत्तर दे चक्ष क्या कहता है चक्षु चक्षु, चक्षु, चक्षु, चक्षु इतने दे दिया चक्षुचंद्र आदि देखते है फिर गुरु पुषित है तथा निमिलन आदि समय किम तुस निमिलन आदि चक्षु जो बंद कर देते हैं सपना बता में चक्षु नष्ट हो जाने पर क्या तुम्हारे पास आंख बंद कर दिया तो क्या प्रकाश है अभी आंख खोलते समय आंख बंद कर दिया नष्ट हो गई तो क्या है प्रकाश तो चक्षुष तमिलनादि समय तक निमिलनाद बंद कर दिया नष्ट हो गया तो स्वप्न तो बता आंख बंद कर दिया क्या ज्योति है तो देता धी तस् निमिलनाद समय किम धीरे धीव दर्शन किम धियो दर्शन किम बुद्धि को देखने के लिए क्या है तुम्हारे पास बुद्धि को कैसे तुम जानते हो आंख बंद करने पड़े कहते तो मेरे पास है तो बुद्धि है प्रकाश तो बुद्धि प्रकाश है ये तो तुमको मालूम है जानते हो बुद्धि को जानने के लिए क्या प्रकाश है किस प्रकार से बुद्धि को जानते हो ध्यो दर्शन किंग से ढूंढते ढूंढते क्या कुछ नहीं क्या तत्र क्या कहता है तत्र मतलब अहम बुद्धि को देखने के लिए तो मैं ही देखता हूँ और कोई प्रकाश है सत्रह शत्रो दर्शन अहम बुद्धि को देखने के तो मैं ही देखता हूँ सबको देखने के लिए सूर्य चंद्र उसको देखने के लिए चक्षु चक्षु को देखने के लिए बुद्धि, बुद्धि को देखने के लिए अहम सूर्य चंद्र प्रकाश है ये ज्योति प्रकाश है उनका प्रकाश उनका प्रकाश हो गया चक्षु उनके चक्षु का प्रकाश हो बुद्धि बुद्धि का प्रकाश होगा तुम अतो भगवान पराम ज्योति गुरु जी क्या कहते अतो भगवान परमकम ज्योति परमज्योति हो क्योंकि ज्योति ज्योतिषाम ज्योति ज्योतियों की भी ज्योति चंद्र के प्रकाश के प्रकाश के प्रकाश प्रमुख तो जो सूर्य चंद्र के प्रकाश के प्रकाश के प्रकाश तो के उसका प्रकाश कोई अलग है नहीं, नहीं। वो उस परम प्रकाश हो गया अब तो भगवान परमकम ज्योति इसलिए भगवान आप परम ज्योति हो अब भगवान परमकम ज्योतिष इससे वो ज्ञान हो गया तदस्मी प्रभु हे प्रभु तद अहम अस्मी परमजोत मैं में क्या ज्ञान हुआ परम मैं बुद्धि बुद्धि को सा, का साक्षी बुद्धि को जानने वाला जो है वही आपका स्वरूप है आप जानते बुद्धि को जानते, जानते हो बुद्धि को जो जानने वाला वही आपका स्वरूप है बुद्धि से विलक्षण है बुद्धि से विलक्षण बुद्धि का साखी यही मेरा स्वरूप है यही ज्ञान हो गया स्व बोलो किसको आता है द किो चाचुघ्र